तुम्हें जानने के लिए और कुछ विशेष नहीं रहेगा कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी अपराप्त कृतियाँ हैं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 हे प्रथापुत्र यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं चाहे वे सतोगुण हो जोगुण हो या तमोगुण हो एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं अपितु वे मेरे अधीन हैं। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता प्रकृति के तीन गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है